संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व पर्वण को हंस का उपदेश ने पूछा संसार में से सत्य छमा और की करते हैं। इस विषय में, में साधगणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही पुराना इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोगों में विचर रहे थे घूमते घूमते वे साध्य के पास पहुंचे उस समय साध्यों ने उनसे कहा अंश हम लोग साध देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी अथवा कीर्ति का सर्वत्र प्रचार है इसलिए पूछते हैं आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है जिसमें आपका मन रमता है पक्षराज समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिनके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके उसी का हमें उपदेश कीजिए हंस ने कहा अमृत पीने वाले देवताओं मैं तुम मैं तो सुनता हूं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 वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है वे दूसरों के मन पर ही आघात पहुंचाते हैं इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर बाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटुवचन रूपी बाणों से खूब घायल करे तो भी उसे शांति ही रहना चाहिए दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न ही रहता है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 अर्जन क्षमा सत्य सरल भाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं वेदाध्ययन का फल है सत्य भाषण उसका फल है इंद्र संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है जो वाणी मन क्रोध तृष्णा उदर तथा जनन्द्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ क्रोधी से क्रोध न करने वाला असहनशील से सहनशील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 और ना उसकी बुराई ही चाहता है उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा रहते तो हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर उनके द्वारा अपमानित होकर मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देता देना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना सत्संग करता हूँ मुझ पर न तृष्णा का जोर चलता है न क्रोध का मैं लोभ व धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और न विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ कोई मुझे श्राप दे दे तो भी मैं उसे श्राप नहीं देता मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं सुनो मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनी नहीं है जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भारत सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता युक्त मधुर वचन बोलते हैं वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है किसी से डाह रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं उस तरह उसके कल्याणकारी का बखान वह वेदाध्यन तप और त्याग इन सबके फल को पा जाता है इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटुवचन कहने और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर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 स्वरूप को ठीक ठीक जानता है उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु जो दोषों का परित्याग करके हृदय परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है वही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रिय के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं से रहित और सब कुछ करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते देवता तो सत्यवादी कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं बोलने से न बोलना ही अच्छा है किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाली की दूसरी विशेषता है धर्मयुक्त बात कहना तीसरे और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है साध्यों ने पूछा, अंश इस को किसने कर रखा है? इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता अंश ने कहा देवताओं इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर, कर रखा है परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता मनुष्य लोभ वित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता साध्यों ने पूछा ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है वह कौन है जो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसके साथ भी कलह नहीं करता हंस ने कहा ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही सुखी है ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है वही दुर्बल होकर भी बलवान है और वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है अंश ने कहा ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है व्रतों का पालन करना उनमें साझुता है दूसरों की निंदा करना असाधुता है